शिव पुराण रुद्र संहिता देवताओं ने भगवान शिव के अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर परात्पर तथा परात्परतर हैं आप सर्वव्यापी विश्वमूर्ति महेश्वर को नमस्कार है आप विष्णु कलत्र विष्णुक्षेत्र भानु भैरव शरणागत वत्सल त्रैंबक तथा विहरणशील हैं आप मृत्युंजय हैं शोक भी आपका ही रूप है आप त्रिगुण एवं गुणात्मा हैं चंद्रमा सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं आप सबके कारण तथा तो धर्म मर्यादा स्वरूप हैं आपको नमस्कार है आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है आप निर्विकार प्रकाशपूर्ण चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है महेश्वर ब्रह्मा विष्णु इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं क्योंकि आप अपने शरीर को आठ भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं इसलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं आप ही सबके आदिकारण करुणामय ईश्वर हैं आपके भय से यह वायु चलती है आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब ओर दौड़ती फिरती है दया सिंधो महेशान परमेश्वर प्रसन्न होइए हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए नाथ करुणानिधे शंभो आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए नाथ दुर्गेश आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए भग को अपनी आंखें मिला मिल जाए ज, यजमान दक्ष जीवित हो जाए पूषा के दांत जम जाए और भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए शंकर आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो नाथ यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो उसमें और कोई हस्तक्षेप न करे आपके भाग से भी यज्ञ पूर्ण हो अन्य मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़ भूमि पर दंड के समान पड़ गए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुझ ब्रह्मा लोकपाल प्रजापति तथा मुनियों से ही विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा करुणानिधान परमेश्वर शिव ने कहा श्री महादेव जी बोले सूर्यश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णु देव आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुनें मैं सच्ची बात कहता हूं तात् आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया है दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते थे दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो परम द्वेष्टि परेशान यदात्मनस्त भविष्यति परेशान क्लदनम कर्म न कार्यम तत्कदाचन दक्ष का मस्तक जल गया है इसलिए इनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए भग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखे तात पूसा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं यजमान के दांतों से भली भांति पीछे गए यज्ञान का भक्षण करें यह मैंने सच्ची बात बताई है मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए सिर सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ के अवशिष्ट वस्तु में दी हैं सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए अध्वर्यो आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से अपने काम चलाएँ यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है